آئینا. ایک وقت کا قصہ ہے کہ گرینیڈا کی خوبصورت سڑکوں پر بس ایک ہی بحث ہوا کرتی تھی او کتنا افسوسناک ہے اتنا حسین آدمی پر ہاتھ میں نکاح کی انگوٹی نہیں اے میرے خدا کیا وہ کبھی اپنی بی کا انتخاب نہیں کرےگا؟ گا کی کی نے کیا اس قابل نہیں مجھے ذرا یہ بتاؤ کیا وہ پوری زندگی تنہا ہی رہےگا؟ नहीं नहीं ऐसे मनहूस लफ्ज मत कहो क्योंकि उसे एक सरी के हयात का हक है और हमें एक मलिका का चलो हम अपने बादशाह के लिए दुआ करें कि उसकी खूबसूरत दुल्हन अब नुमाया हो आ, हमारा बादशाह एक बहुत ही फिराकदिल इंसान है वो जरूर किसी माकूल खातून का इंतजार कर रहा है पर हमारे बादशाह के लिए माकूल खातून कौन है? यकीनन यही एक सवाल था जिससे ग्रेनेडा में हर कोई पश्चिमान था। बादशाह सलामत, कोई भी खातून आपको अपना शाहर कबूल करके खुशनसीब होगी। मुझे ऐसी खातून नहीं चाहिए जो खुशनसीब हो। जिस खातून से मैं निकाह करूंगा वो ग्रेनेडा की मलिका होगी। उसका किरदार मजबूत होना चाहिए. उसमें खुद के लिए सही مقدار में प्यार होना चाहिए और मेरी पूरी सल्तनत के लिए भी. ये अहम होगा कि वह मुआवज करने वाली और رحم دل हो. لیکن بادشاہ سلامت، सलामत اس کا علم کیسے ہوگا کہ کسی خاتون میں یہ سیفتی हैं یہی مسئلہ ہے. میں صرف ایسی خاتون سے نکاح کروں گا جس کے دل میں کوئی بھی کالا داغ نہ ہو.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 उसने पक्का इरादा कर लिया और उसने अपने वफादार हज्जाम एमिलियो को अगले दिन महल में बुलाया। एमिलियो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हाँ? मुझे बताओ एमिलियो, उस सल्तनत का क्या हश्रोता है जिसकी मलिका ना हो? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं, मोहतरमा? वैसे मैं क्यों ना पूछूं? हमारे बादशाह यहां अपने लिए एक सरी के हायात का इंतजाब करने ही वाले हैं। ओह खैर, उनके लिए बीवी ढूँढना मेरे लिए एक बहुत ही दुश्वारी का सबब होगा। क्या आइने हैं तुम्हारे? कई सालों तक इंतजार करने के बाद आखिर बादशाह ने ये फैसला किया है कि वो एक तलसमी आइने का इस्तेमाल करेंगे। � आपको इल्म होना चाहिए कि मेरे पास एक तिलस्मी आईना है जो मुझे बरसों पहले एक घर में मिला था सिर्फ बादशाह सलामत को ही इसका इल्म था और उन्होंने इतने सालों तक मुझ पर यह एतमाद रखा कि मैं इसे हिफाजत से रखूं और अब उनकी ख्वाहिश है कि मैं उसका इस्तेमाल करूं उनके लिए एक माकूल दुलहन ढूंढने में मदद करने के लिए क्या वह नुमाया करेगा कि दुलहन कौन है और इस वक्त वो कहां है क्या ये मुस्तकबिल दिखाता है नहीं इनमें से कोई भी बात नहीं وہ بس اتنا ہی کرتا ہے کہ وہ جو اسے دیکھ رہا ہے اس کا صحیح چال چلن نمائع کر دیتا ہے اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تب جیسے ہی آپ اس آئینے میں دیکھتے ہیں آپ کے چہرے پر داغ نظر آئیں گے بادشاہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک مکمل خاتون سے ہی نکاح کریں گے صرف وہ جب تلسمی آئینے میں دیکھے تو کوئی داغ یا عیب نمائع نہ صرف ایک دولت مند اور لاتمیافتہ خاتون ہی اسے دیکھ سکتی ہے، ہے نا؟ ایسا کوئی بھی میار نہیں ہے کہ اس آئینے میں کون دیکھ سکتا ہے۔ صिرف ایک ہی شرط ہے کہ خاتون کو آئینے میں دیکھنا ہوگا۔ جنکل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی۔ روزانہ حجام کے دुکان کے سامنے عورتوں کا مزمہ لگ جاتا۔ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی خاتون تلسمی آئینے میں دیکھنے کی جرت کر سکے گی۔ कई दिन गुजर गए और फिर भी कोई अंदर दाखिल न हुआ। खातूने अपने बाल लंबे और ज्यादा लंबे करने लगी। सिर्फ़ हजाम की दुकान पर जाने से बचने के लिए। ग्रैनेडा के वालिद अपनी दुखतरों से नाखोश थे। पियोना, तुम इसे आज़माती क्यों नहीं? और अपने खूबसूरत चेहरे पर फोड़े निकलवाल अ नहीं मेरा मतलब है हाँ. मेरा मतलब ओ अब्बा मैंने दरअसल ये फैसला कर लिया है कि मैं कभी निकाह नहीं करूंगी क्या ये सही है मैं अपनी बाकी की जिंदगी बस आपके साथ ही रहूंगी ओह मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, अब्बा हैरानी की बात है कि सिर्फ फियोना ही अकेली ऐसी खातून नहीं थी बचाए बादशाह से निकाह करके उस इम्तिहान से रूबरू होने की कुछ खातूनें इतनी खौफzada थीं कि उन्होंने अपने आम आईने में भी शकल देखनी बंद कर दी। बूढ़ों का खौफ वहां ही नहीं रुका। खबर आई कि कुछ खातूनों ने चम्मच इस्तेमाल करने भी बंद कर दिए सिर्फ इस खौफ से कि कहीं गलती से अपना अह मैं अपने हाथ से ही खाना बेहतर समझूंगी पर महत्तरमान ये नूडल्स हैं कोई हर्ज नहीं मुझे नूडल्स खाना बहुत पसंद है वो भी अपने हाथों से मेरी जानिब देखो <laughs> क्योंकि कोई भी खातून हज्जाम की दुकान में दाखिल नहीं हुई तो अब वो बस मर्दों के ही बाल काटता मुझे बताओ क्या किसी भी खातून ने आईने में देखने का हौसला नहीं दिखाया नहीं हुजूर ये तो बहुत ही बुरी बात है। कितनी देर तक मैं निकाह ना करूं? क्या? तुमने कहा क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं भी एक मुकम्मल खातून से ही निकाह करना चाहूँगा। ये बहुत दुख की बात है। क्या एक दुल्हन की तलाश इतनी दुश्वार है? क्या मुझे कभी दुल्हन नहीं मिलेगी? ओह बात शाहसलामत। एक खातून है जिसके बारे मे� मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो कभी तलसमी आईने में देखने से तामूल नहीं करेगी। पर वो एक आ, आ, कौन? बताओ मुझे। भिन्न चराने वाली है। इमिलियो क्या? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक भिन्न चराने वाली ग्रेनारा की मल्लिका बनेगी? तुमने ये कहने की जुर्रत कैसे की? एक भेड़ चराने वाली � तो फिर गड़ेरिये के घर में उसकी पैदाइश आड़े नहीं आनी चाहिए। याद रखो, डंकन। सच्चे रहनुमा अक्सर हलीम और छोटे तबके से ही आते हैं। एमिलियो, जाओ उसकी तलाश करो और मेरे पास ले आओ उसे। वो दिन, जिस दिन भेड़ चराने वाली को महल में लाया जाना था, उस दिन का इंतजार ग्रेनेडा में बेता� सब जगह सरगोषियां और अंधेशे थे भेड़े चराने वाली बहुत ही एहतियात बरतती हुई दाखिल हुई वो खौफzada और घबराई हुई थी महल में इतने लोगों का मजमा देखकर मेहरबानी करके बेखौफ और बेफिक्र रहें महतर्मा मुझे बताइए क्या तिलस्मी आईने में देखना आपको फिक्रमंद नहीं करता क्या आपको इल्म है?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 मैं अभी भी सीख रही हूं और हमेशा सीखूंगी। मैं अपने ऐबों के लिए शर्मिंदा नहीं हूं। मैं उन्हें कबूल करती हूं। ये मुझे और मजबूती देता है। ये कहकर भेड़ चराने वाली ने भाषा को सजदा किया और जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, जबकि तमाम लोग झांक रहे थे। महल में एक सनसनी सी फैल ग वो नीली आँखें और उस भेड़े चनाने वाली का गोरा चेहरा बिल्कुल बेदाग लग रहा था आईने के अक्स में। वो पीछे मुड़ी बाशा को देखने के लिए और उसने देखा कि वो बहुत मोहब्बत से उसकी दरवाज़ टकटकी लगाए देख रहे हैं। ग्रेनाडा को उसकी मलिका हासिल हो गई। ग्रेनाडा को उसकी मलिका मिल गई है। प इसी वक्त आईना देखने की गुजारिश करती हूं मैं यह साबित कर सकती हूं कि इसमें कभी कोई तिलस्म नहीं था यह सब एक झूठ है सौदा तो सौदा होता है हमने सब को एक मामूली मौका फराम कराया था आईने में देखने का आप में से किसी में भी यह काम करने का एतमाद नहीं था चाहे आईने में तिलस्मी ताकतें थी या नहीं अब तो यह tarihi मौजू है तुम्हें इसमें तब देखना चाहिए था जब तुम्हें मौका मिला था आप सही कह रहे हैं, बादशाह सलामत। मैं अपनी बेटी की तरफ से मुआफी का तलबगार हूँ। मेरी मलिका आलिया, मैं ये कभी नहीं भूलूँगा जो आपने कहा। हमें अपनी खताएं खुद से नहीं छुपानी चाहिए। हमें उन्हें कुबूल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एक मर्दबा जब हम खुद को मुआफ कर देते हैं, हम आसानी से ग्रनेडा को नाज है आपको अपनी मलिका आलिया का दर्जा देकर बादशाह खुश था कि उसे एक माकूल शरीके हयात मिल गई उनके निकाह का जश्न उन शानदार जश्नों में से एक था जो इससे पहले ग्रनेडा ने कभी नहीं देखा था लोग नाचे और उन्होंने जश्न मनाया कि उन्हें एक बहुत ही मजबूत इरादों वाली और विरागदिल और जहां तक तिलीसमी आईनी का सवाल है, कोई भी कभी भी ये नहीं जान पाएगा कि क्या सच मुझ उसमें कोई तिलस्म था? क्योंकि सबसे आला तिलस्म हमारे अपने जहन में रहता है. कहानी खत्म